देवी भागवत सातवा स्क ब्राह्मण के हाथ रानी और राजकुमार का विक्रय कहते हैं राजन यह शब्द सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने उपस्थित हो गए और बोले मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ अतः मुझे दे दो मेरे पास अपार धनराशि है मेरी स्त्री परम सुकुमारी है वह घर का काम नहीं संभाल सकती अतः इसे मुझे दे दो मैं दासी को स्वीकार करता हूँ परंतु इसके लिए मुझको कितना धन देना पड़ेगा यो ब्राह्मण के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र का मन दुख से अस्त व्यस्त हो गया वे कुछ भी बोल नहीं सके ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी स्त्री की कर्म अवस्था रूप और शील के अनुसार यह धन देता हूँ स्वीकार करो और इसे मुझे सौंप दो धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष का मूल्य जो निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है यदि स्त्री बत्तीसों लक्षणों से सम्पन्न कार्य कुशल तथा शील एवं गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य एक करोड़ मुद्रा होता है यदि ये सभी शुभ लक्षण पुरुष में हो तो उसका मूल्य एक अरब मुद्रा हो जाता है ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याप्त हो जाने के कारण चुप हो गए उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी तब ब्राह्मण ने राजा के सामने मृग पर धन रख कर रानी के केसों में हाथ लगाया और उसे खींचना आरंभ कर दिया रानी बोली आर्य अभी मुझे छोड़िए छोड़िए जब तक मैं पुत्र को न देख लूँ तब तक क्षमा करें क्योंकि विप्र फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा तदनंतर पुत्र से कहा बेटा देख आज मैं तेरी माता दासी बन गई राजपुत्र अब तू मेरा स्पर्श मत करना कारण मैं तेरे छूने योग्य नहीं रही तब वह बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा उसकी आंखों से जल की धाराएं गिरने लगी जब कोवे के पंख के समान काले केस वाला वह राजकुमार रानी का वस्त्र पकड़कर गिरते पड़ते सांस जाने लगा तब ब्राह्मण ने उसे डांटा फिर भी वह बालक अम्बा अम्बा कहता माता को छोड़ न सका रानी ने कहा नाथ आप मुझ पर कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका कार्य सिद्ध नहीं कर सकूंगी प्रभो मैं मंद मंदभाग्नी हूं अतः मुझ पर इस प्रकार की कृपा अवश्य करें सूर्य कहते हैं उसी तरह बालक के मूल्य का धन भी सामने एक वस्त्र पर पुनः फेंककर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया दोनों एक से हो गए फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चल दिया उस समय रानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी उसके नेत्र जल से भर गए थे उसने जाते समय राजा की प्रदक्षिणा की और दोनों घुटनों के सहारे झुककर प्रणाम किया साथ ही वह यह वचन बोली यदि मैंने दान दिया हो यज्ञ किया हो तथा मेरे व्यवहार से ब्राह्मण तृप्त हुए हो तो उस पुण्य के प्रभाव से ये महाराज हरिश्चंद्र मुझे पुनः शीघ्र ही प्रति से प्राप्त हो जाए राजा रानी के प्रति प्राणों से भी बढ़कर गौरव बुद्धि रखते थे ऐसी भारजा को पैरों में पड़ी देखकर हा करते हुए रो पड़े इनके संपूर्ण इंद्रियों में उत्पन्न हो गई वे कहने लगी। सत्य और शील आदि गुणों से संपन्न मुझसे पृथक होकर कैसे जा रही है वृक्ष वृक्ष की को छोड़कर चली जाए यह जा कदापि संभव नहीं है इस प्रकार परस्पर घनिष्ठ प्रणय प्रकट करके रानी से कहने के पश्चात राजा ने पुत्र के प्रति यह वचन कहा बेटा तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और कौन मेरा दुख दूर करेगा द्विजवर राज्य छोड़ने तथा वनवासी होने से मैं महान दुखी हूँ पुनः पुत्र वियोग भी कष्टप्रद हो रहा है यो कहकर राजा हरिश्चंद्र रानी को लक्ष्य करके कहने लगे स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे संसार में पति के पास रहकर सदा उसके सुख की सामग्री बनी रहे फिर कल्याणी तुम दुख को अपना साथी बनाकर मुझसे कैसे अलग हो रही हो इच्छुआ के पुनीत वंश में, में मेरा जन्म हुआ है मेरे पास राज्योचित संपूर्ण सुख की सामग्रियाँ थी आज मुझ ऐसे पति को पाकर भी तुम दासी बन रही हो देवी मैं पुराण और इतिहास के विशद वाक्य का अनुसरण करके कहता हूँ कि ऐसे शोक रूपी यथा समुद्र में मुझ डूबे हुए व्यक्ति का अब कौन उद्धार करेगा